आप दोनों के कर्म अदबुध है आपके व्यवहार देवताओं के से हैं निश््य ही आप मनुष्य नहीं जान पड़़ते आप देवता है या मनुष्य यक्ष हैं अथमा विद्याधर आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं है दोनों अश्वनी कुमार तो नहीं है आप माया रूप से स्थित हैं अत आपके अथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ मेरे सामने आप अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए श्री भगवान बोले मैं देवता यक्ष दैत्य देवराज इंद्र ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूं मुझे पुरुषोत्तम समझो मैं समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल और उससे संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूं मेरा कभी अंत नहीं होता जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है जिसे योगी जन ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं वह परमात्मा मैं ही हूं स्वयं मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शिव मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूं पृथ्वी आदि पांच भूत त्रिविद अग्नि जलाधिप वरुण धरती और पर्वत भी मैं ही हूं संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है वह सब मेरा ही स्वरूप है यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है निरप्रश्रेष्ठ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं सोव्रत मुझसे वर मानो तुम्हारे हृदय में जो अविष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा जो पूणवान नहीं है उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे लक्ष्मीकांत आपको नमस्कार है श्रीपते आपके दिव्य पर पीत वस्त्र शोभा पाता है आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं श्रीनिवास आप लक्ष्मी के धाम हैं आपको नमस्कार है आप आदि पुरुष ईशान सबके ईश्वर सब ओर मुख वाले निष्कल एवं सनातन परम देव हैं आपको मेरा प्रणाम है आप शब्द और गुणों से अतीत भाव और अभाव से रहित निर्लेप निर्गुण सूक्ष्म सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं आपका स्वरूप वर्षाकाल के मेघ के समान श्याम आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न हैं सबकी रक्षा करते हैं सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं आप शंख चक्र गदा और मूशल धारण करने वाले देवता हैं आपके श्री अंग की सुषमा नील कमल दल के समान शाम है आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं इंद्रियों के नियंता सर्व पाप हारी श्री हरि हैं आपको नमस्कार करता हूं आप देव देवेश्वर वरदाता व्यापक सर्व लोकेश्वर मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं आपको पुनः मेरा प्रणाम है इस प्रकार भगवान का स्तवन करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेककर कहा नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूं देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस नाग सिद्ध विद्याधर साध्य किन्नर गोयक महाभाग ऋषि नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान सन्यासी योगी वेदा तत्व का विचार करने वाले तथा अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता तुम पुरुष जिस निर्गुण निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूं श्री भगवान बोले राजन तुम्हारा कल्याण हो सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी নৃपश्रेष्ठ तुम 10900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करोगे इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होओगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं जो शांत गूढ़ अव्यक्त अव्यय पर से भी पर सूक्ष्म निर्लेप निष्कल द्रुव चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित गे नामक परम पद है उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे राजेंद्र इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे जब तक आकाश चन्द्रमा सूर्य और तारे दिखते रहेंगे जब तक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक दिवलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी तुम्हारे यज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रदुम सरोवर के राम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा जिसमें एक बार करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इन्द्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा सरोवर के दक्षिण भाग में नृत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महा नक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग सात दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे उस समय बड़ा उत्सव होगा सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रत्नभूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी ब्रह्मचारी सन्यासी स्नातक वानप्रस्थ गृहस्थ सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक् यजु एवं साम वेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन दर्शन अथवा नमन करेगा वह श्री हरि के शोभा में धाम में विराजेगा इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतरधान हो गए राजा के हर्ष की सीमा ना रही उनका शरीर रोमांचित हो गया उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना तत्पश्चात श्री कृष्ण बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मडिकांचन जटित विमानाकार रथ में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया फिर शुभ तिथि शुभ समय शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई उत्तम प्रसाद में बेदोगत विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके सुवर्ण मणि मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए विविध प्रकार के दिव्य रत्न आसन ग्राम नगर राज्य तथा पुर आदि भी दान किए इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया मुनियों ने पूछा सुरश्रेष्ठ किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करने उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए स्नान दान रूप एक-एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक-पृथक फल हो वह सब बताइए ब्रह्मा जी बोले जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत कर बिना खाए पिए 70000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है